पुना नगर से बाहर निकलकर उसने घोर गर्जना की पर्वत की सी आभा वाला दैत्येंद्र तारक मतवाले हाथी की तरह शीघ्र ही शंकर जी के रथ को पकड़ लेना चाहता था परंतु प्रमथुन द्वारा इस प्रकार रोक दिया गया जैसे बढ़ते हुए समुद्र को उसका तट रोक देता है, उस समय शेषनाग, ब्रह्मा तथा सुंदर धनुष धारण करने वाले और पर्वत पर शयन करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर युद्ध स्थल में तारका सूर्य के आ जाने से उसी प्रकार छुपद हो गए, जैसे वायु के वेग से सागर उद्दलित हो उड़ते हैं। आकाश स्थित रथ प ने विशेष छुप होकर प्रथक प्रथक तारका सूर के शरीर की संधियों को बिध दिया और वे घोर गर्जना करने लगे उस समय हाथ में धनुष बांध लिए हुए भगवान शंकर अपना एक पैर रिग्वेदर रूपी घोड़े की तथा दूसरा पैर नंदीस्वर की पीठ पर रखकर त्रिपुर के परस्पर सम्मिलन की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए उस समय शंकर जी के पैर रखने से उन त्रिशूलधारी के भार से पीड़ित हुए अश्व के स्तन और ऋषभ के दांत टूटकर गिर पड़े तभी से घोरों के स्तन और गोवंश के ऊपरी जबड़े के दांत गुप्त हो गए इसी कारण वे दिखाई नहीं पड़ते उसी समय जिसके नेत्र के अंतर्भाग भयंकर और लाल थे उस भीषण नेत्रों वाले तारका सुर को भगवान रुद्र के निकट आते देखकर कुल को आनंदित करने वाले नंदी ने रोक दिया तथा उन्होंने अपने तीखे कुठार से उस दानवेश्वर के शरीर को इस प्रकार छील डाला जैसे गंद की इच्छा वाला अथवा इत्र बनाने वाला बढ़ई चंदन ब्रज को छांट देता है कुठार के आघात से आहत हुए शूरवीर तारका ने पर्वतीय सिंह की तरह क्रुद्ध होकर म्यान से तब नंदीश्वर ने यज्ञोपवीत मार्ग से, अर्थात जनेऊ पहनने की जगह बाएं कंधे से लेकर दाहिने कटि तक तिरछे रूप में तारका सुर के शरीर को बिघ्न कर दिया और भयंकर गर्जना की, फिर तो वहां तारका सुर के मारे जाने पर गणेश के भयंकर सिंहनाद गूंज उठे और उनके शंखों के भीषण शब्द होने लगे। तब प्रमथ गणों के सिंहनाद और उनके बाजों के भीषण शब्द को सुनकर बगल में ही स्थित मयदानों में महान बलशाली विद्धनमाली से पूछा, विद्धनमाली, बताओ तो सही, अनेकों मुखों वाले प्रमथ गणों का सागर की गरजना के समान यह भयंकर सिंहनाद क्यों सुनाई पड़ रहा है? ये गणेश्वर क्यों गजराज से गरस्ते हुए इतने उत्साह से युद्ध कर रहे हैं? इस प्रकार मैं के वचन रूपी अंकुश से पीडित हुआ किरणमाली, स देवताओं के युद्ध के मुहाने से लौटकर आया था अत्यंत दुख के साथ मैं से इस प्रकार बोला धैर्यशाली राजन जो यम वरुण महेंद्र और रुद्र के समान पराक्रमी आपकी कीर्ति का निद्रस्वरूप समस्त युद्धों के मुहाने पर पर्वतराज की भांति डटा रहने वाला और युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए संताप था वह तारक गणेशस्त्रूं द्वारा निहत हो गया सूर्य एवं प्रजलित अग्नि के समान भयंकर विशाल नेत्रों वाले तारक को मारा गया सुनकर हर्ष के कारण सभी प्रमथों के शरीर पुलकित और नेत्र उत्पल हो गए और वे बादलों की तरह गर्जना कर रहे हैं अपने मित्र विदुन के इस तत्पूर्ण वचन को सुनकर कजलगिरी के सद्रश शरीर वाला स्वर्ण माला धारी माया रण के मुहाने पर बिद्धन माली से इस प्रकार बोला बिद्धन मालिन अब हम लोगों के लिए अवहिलना प्रमाद पूर्वक समय बिताना ठीक नहीं है मैं अपने पराक्रम से पुनः इस त्रिपुर को आपत्ति रहित बनाऊंगा फिर तो बिद्धन माली और त्रिपुरा अधिपति मैय दोनों ने प्रद दो होकर महासुरों की विशाल सेना के साथ गणेशरुओं को मारना आरंभ किया। उस समय त्रिपुर में विद्युन माली और मैय जिस जिस मार्ग से निकलते थे, वे मार्ग प्रमथों के घायल होकर भाग जाने से शून्य हो जाते थे। तब यम और वरुण के मर्दंग घोस और ढोल नगारे एवं धनुष की पतंचा के निनाद के साथ-साथ ताली बजाते और सिंह नाद करते हुए सभी देवगण शंकर जी की पूजा करके उन्हें घेर कर खड़े हो गए सूर्य के समान तेजस्वी उन महात्मा देवगणों द्वारा पूजित होते हुए तथा सत्य परायण तपस्वियों द्वारा स्तुत किए जाते हुए। भगवान शंकर अस्ताचल के शिखर पर पहुँचे हुए सूर्य की भांति सुशोभित हो रहे थे इस प्रकार श्रीमत्स महापुराण के त्रिपुरदाह के प्रसंग में तारकासुर वध नामक 129 अध्याय संपूर्ण हुआ 139वां अध्याय दानोराज मैं का दानवों को समझा बुझाकर त्रिपुर की रक्षा में नियुक्त करना तथा त्रिपुर कौमुदी सूत जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार युद्ध भूमि में तारका सूर्य के मारे जाने पर दानों राज मय प्रमथुल को खदेड़कर भयभीत हुए दानों को सब तरह से शांतना देते हुए बोला अरे असुरेंद्रों इस समय तुम सभी महाबलशाली दानों का जो कर्तव्य है उसे मैं बदला रहा हूँ सब लोग ध्यान देकर सुनो चंद्रवदन दानमो जिस समय चंद्रमा पुष्य में समन्वित होंगे उस समय एक क्षण के लिए तीनों पुर एक में मिल जाएंगे यह चंद्रमा का पुष्य से संबंध होने पर त्रिपुर के सम्मिलित होने का काल मैंने ही निर्धारित कर रखा है अतः उस समय तुम लोग निर्भय होकर नारद द्वारा बताए गए उपायों का प्रयोग करो क्योंकि त्रिपुरों के समलित होने का पता लगा वह एक ही सुद्रण बाण से इस त्रिपुर को चूर कर डालेगा इसलिए असुरों तुम लोगों में जितनी प्राण शक्ति है जितना बल है और देवताओं के साथ जितना वैर-विदेश है वह सब हृदय में इस त्रिपुर की रक्षा में जाओ तुम लोग एकमात्र महेश्वर के भीषण रथ को पूरी शक्ति लगाकर ऐसा विमुक्त कर दो जिससे वे बाण न छोड़ सकें इस प्रकार हम लोगों द्वारा त्यौर की रक्षा संपन्न कर लेने पर देवताओं को विवश होकर पुनः आने वाले पुष्ययोग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मैं का ऐसा कथन सुनकर यमराज के समान भीषण त्यौर निव हम सब लोग प्रयत्न पूर्वक आपके कथन का पालन करेंगे और ऐसा कर्म कर दिखाएंगे जिससे रुद्र तिपुर पर बाढ़ नहीं छोड़ सकेंगे हम लोग आज ही उस रुद्र का वध करने के लिए संग्राम भूमि में जा रहे हैं या तो हमारा तिपुर कल्प पर्यंत निष्चल रूप से सर्वदा के लिए आकाश में स्थिर रहेगा अथवा नारायण के तीन पद की तरह यह दानवों से खाली हो जाएगा आप हम लोगों को जिस कार्य में नियुक्त कर देंगे हम लोग उस कर्तव्य का कदापि त्याग नहीं करेंगे। आज मानो जगत को देवता अथमा दैत्यों से रहित ही देखेंगे। पुलकित शरीर वाले दैत्य हर्षपूर्वक इस प्रकार कह रहे थे। इस प्रकार वे देव शत्रु दानों त्रिपुर के भीतर मंत्रणा करके सायंकाल होने पर प्रसन्न होकर स्वच्छंदा में प्रसन्न हो गए। उसी समय � बार हाँ के समान भगवान चंद्रमा उदयाचल के शिखर पर दीक्ष पड़े, वे अंधकार का विनाश करके आकाश मंडल में आगे बढ़ रहे थे। उस समय जैसे कुमुदनी से सुशोभित विशाल सरोवर में हंस, वे दूर्य के शिखर पर बैठा हुआ महान सिंह और भगवान विष्णु के विस्तीर्ण वक्षस्थल पर लड़कता हुआ हार शोभा पाता है उसी तरह चंद्रमा अथाह आकाश में स्थित होकर अपनी चांदनी से बलपूर्वक सारे लोगों को सींचते एवं प्रकाशित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार सायं काल में शीत रस्मी चंद्रमा के उदय होने पर जब त्रिपुर में चांदनी फैल गई, तब असुरगण अपने अपने ग्रह को सजाने लगे, गलियों, सड़कों महलों और ग्रहों में तेल से भरे हुए दीपक जला दिए गए, जो चंपा के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी प्रकार देवालयों में भी तेल से परिपूर्ण दीपक जलाए गए। दानवों के ग्रह धन संपत्ति से परिपूर्ण तो थे ही, उनमें अनेक प्रकार के रत्न भी जड़े हुए थे, जिससे वे जलते हुए दीपकों को चंद्र